बृहदारंकोपनिषद सांकर भाष्यार्थ अध्याय एक ब्राह्मण चार प्रजापति से मिथुन की उत्पत्ति संसार विषय एवं प्रजापतिव प्रजापतित्व इसलिए भी संसार का ही विषय है क्योंकि स नैवरे में तस्मादे काकी नरम ते स्वित सहैतावानास यथा स्त्रीपुमासौ संपरी स्वक्तौमेम देश पति पत्नी चावता अर्धबृगणी स्वती हस्यागल्य तस्काशत समवतो मनुष्या अजाजंत वह रम मार नहीं हुआ इसी से एकाकी पुरुष रम मार नहीं होता उसने दूसरे की इच्छा की वह जिस प्रकार परस्पर आलिंगित स्त्री और पुरुष होते हैं वैसे ही परिमाण वाला हो गया उसने इस अपने देह को ही दो भागों में विभक्त कर डाला उससे पति और पत्नी हुए इसलिए यह शरीर ब्रिगल द्विदल अन्न के एक दल के समान है ऐसा याज्ञवल्क ने कहा इसलिए यह पुरुषार्थ आकाश स्त्री से पूर्ण होता है वह उस स्त्री से संयुक्त हुआ उसी से मनुष्य उत्पन्न हुए हैं सजापतिर्वयी नैव रेवे रतिम नानव भवत अरत्याविष्टो भूदिस्त्य देव अपि अस्मदीव यदानीमी तस्माकी धर्मवी न रमते रानुवती रनाथसा क्रीड़ा तत्प्रसंग मनसाकुी रिच्यते वह प्रजापति ब्रम्माण नहीं हुआ उसने रति का अनुभव नहीं किया अर्थात वह हमारे ही समान से भर गया क्योंकि ऐसा हुआ इसलिए इस समय भी धर्मवान होने से पुरुष अकेले में नहीं रमता रति का अनुभव नहीं करता इष्ट विषय के सहयोग से होने वाली क्रीड़ा का नाम रति है इसमें आसक्त पुरुष के मन से इस वस्तु का वियोग होने पर जो व्याकुलता होती है उसे अरति कहते हैं सरतेरपनोदा द्वितीय मृत्यपघात समत्रीवृद्धिमको तरच स्त्री विषय गृध्यत स्त्रियात्म भाव बभूव सत्ये सुदेत पिमाण आशा उस अर्ति अर्ति की निवृत्ति के लिए उसने का नाश करने में समर्थ दूसरी वस्तु स्त्री की इच्छा यानी अभिलाषा की इस प्रकार स्त्री विषयक इच्छा करने पर उसे अपने देह का स्त्री से आलिंगित हुए के समान भाव हो गया सत्य संकल्प होने के कारण वह उस भाव से इतना अर्थात ऐसे ही प्रमाण वाला हो गया किं पिमाण इह यथा लोके शाताम तथा स्त्रीपुमासौ अरत संपरी यण सत्माण बभूवे सत्माणमे इम्हात् दिवत पातिवान्न इमे वधारण मूल कारण सर्वोपमर्देन दधी भावापत्तिवद्दिराट सर्वोपमर्दे वानासः नैतास कि आत्मना व्यवस्थितकदत्मति परिमाणम् शरीरांतरम बभुआ स एव च विराट तथा भूता सा हैता वानासेति समानाधिक किस परिणाम वाला हो गया तो श्रुति बतलाती है जिस प्रकार लोक में स्त्री और पुरुष आरति की निवृत्ति के लिए परस्पर आलिंगन आलिंगित होते हैं वे जिस परिमाण वाले होते हैं उसी परिमाण वाला वह हो गया ऐसा इसका तात्पर्य है उसने वैसे उन परिमाण वाले अपने इस देह को ही द्वेधा दो प्रकार से पतित किया इमम एवा इस देह को ही इस प्रकार निश्चय करना मूल कारण से विराट की विशेषता बतलाने के लिए है दूर के सारे स्वरूप का नाश करके होने वाली दसी भाव की प्राप्ति के समान विराट अपने पूर्ववर्ती सारे स्वरूप का तिरभाव करके ऐसा नहीं हुआ तो फिर किस प्रकार हुआ अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए ही विराट के सत्य संकल्प होने के कारण उसके उस शरीर से भिन्न परस्पर आलिंगित एवं स्त्री पुरुषों के परिमाण वाला एक देहांतर हो गया, क्योंकि वही वही पुरुष में स्थित विराट था और वही ऐसा हो गया इस प्रकार यहाँ विराट के वाचक स का एतावान से समानाधिकरण है ततस्मा पातनात्ति पत्नी चाभवतामि अत एव दापत्योचन लौकिको अतएव तस्मात्मे पृथ्भू येय स्त्री च च तद् तस्द शरीरृगलृम विदल चृगुल्युद्वनात्मक अर्ध अर्धदृग स्व आत्मनि एवंक्तवाण किल याज्ञवलक यज्ञस्य वल्को वक्ता यज्ञवलस्त पत्यम याज्ञवलको दैवरातीहणा वाप्य उससे उस द्विधा पातन से पति और पत्नी हुए यह लौकिक पति पत्नियों के पति पत्नी नाम का निर्वचन किया गया है इसी से क्योंकि यह जो स्त्री है शरीर का ही पृथक भूत अर्थ अर्धभाव है इसलिए यह शरीर आत्मा का अर्थ ब्रिगल है जो अर्थ आधा हो ब्रिगल विदल हो उसे अर्ध ब्रिगल दो दलों में से एक दल कहते हैं अर्थात अर्ध बिदल था है किंतु स्त्री से विवाह करने से पूर्व यह किसका अर्थ ब्रिगल होता है सो श्रुति बतलाती है अर्थात अपना ही ऐसा निश्चय ही याज्ञवल्क ने कहा है यज्ञ का वल्क वक्ता कहलाता है उसका पुत्र अर्थात दैवराती अथवा ब्रह्मा का पुत्र यस्मा आकाशः यस्मादार्थ आकाशन्य पुनरुद्वहना तस्माते तेर्धन पुनः संपूटीकरण विदलाध प्रजापतिम्य सतूपाख्यात्म दुहतर पत्नी कलतावन मैथुन उपगतवान् तत तस्दुपगमना मनुष्या अजा तोत्पन्ना क्योंकि यह ये आकाश थ से शून्य है इसलिए पुनः विवाह करने पर यह स्त्यथ से पूर्ण होता है जिस प्रकार के विधलार्ध पुनः स्फुटित कर दिए जाने पर तब वह मनुसज्ञ प्रजापति अपनी पत्नी रूप कल्पना की हुई उस अपने ही सतरूपा नाम की कन्या से संयुक्त हुआ अर्थात मैथुन धर्म में प्रवृत्त हुआ उस मैथुन की प्रवृत्ति से मनुष्य उत्पन्न हुए मिथुन के द्वारा गवादी प्रपंच की सृष्टि सो सोहेमी छाश्चक्रे कथम नुमात्मन जनयि संभवती हत्याम भवद इतरस्तागम समे भव गा जायत वनवेतरा भवत्वभ वृषभ इतरो गर्धवीतरा गर्भव इतरस्तागम सब वत एक अजताता जेतरा भवद इतरो विरतरा मेस इतरस्ताघंसमेवा तो जायन तदिद किंच मिथुन मिपीड़्यम भ्या असृजत उत सतूपने य विचार किया कि अपने ही से उत्पन्न करके यह मुझसे क्यों समागम करता है अच्छा मैं छिप जाऊं। वह हो गई तो दूसरा यानी मनु वृषभ होकर उससे गाय बैल उत्पन्न हुए तब वह घोड़ी हो गई और मनु अश्वश्रेष्ठ हो गया फिर वह गर्दभी हो गई और मनु गर्दब हो गया और उससे संभोग करने लगा इससे एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए शत्रुपा बकरी हो गई और मनु बकरा हो गया फिर वह भेड़ हो गई और मनु भेड़ा होकर उससे समागम करने लगा इससे बकरी और भेड़ों उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार चीटी से लेकर ये जितने मिथुन स्त्री पुरुष रूप जोड़े हैं उन सभी की उन्होंने रचना कर डाली सातरूपा उम से इम दुहित्री घमणेश प्रतिषेधम अस्मती क्षाचके कथम कृत्यं जन्म मे जन इोत्पाद्य संभवग्छति यद्यप्यम निघृणम अन्तेसा जागत्यन रस्कृता भवानी मीक्षित्वासौ गौरभवत उत्पाद्य प्राणिक कर्म उत्पाद प्राणीकर्माचोदन पुनः पुनः शमति शूपाया मनोजाभवत ततच ऋषभ ताम इतर तादी ततो गावो जायन्ता वह यह शतू स्मृति के कन्यागमन संबंधी वाक्य को रमण कर यह विचार करने करेल स्मरण कर यह विचार करने लगी यह ऐसा अकरणीय कार्य क्यों करता है जो मुझे अपने ही से उत्पन्न कर मेरे साथ संभोग करता है यद्यपि यह तो निर्दय है तथापि मैं अब छिप जाती हूँ जात्यंत रूप से अपने को छिपाए लेती हूँ ऐसा विचार कर वह गौ हो गई किंतु उत्पन्न किए जाने योग्य प्राणियों के कर्मों से प्रेरित हुई शत्रुपा की ओर मनो की भी पुनः पुनः वैसी ही मति होती रही अत मनु वृषभ हो गया और पूर्व उसके साथ समागम करने लगा उससे गाय बैल उत्पन्न हुए तथा बडवेतरा भवदृष इतर तथा गर्दभ गर्दीतरा गर्द, गर्द इतर तथा एक कुर्मस्व संगम ततः सफमेक स्वतरगर्दभायत फिर शत्रुपा घोड़ी हो गई और मनु अश्वश्रेष्ठ तथा उसके पश्चात वह गर्द हो गई और मनु गर्दप तब उन घोड़ी और अश्वश्रेष्ठादि के समागम से घोड़ा खच्चर और गधा ये तीन एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए तथा अजेतरा भवदाग इतरह तथा अवितरा मेष इतरह ताम समय बाबवत ताम तामिति विप्सा तामजा ताम, ताम विचेतिषंभवेवे तथो जास्वाय स्रजात एवे यदीद किंच यंचिच्चेद मिथुन स्त्रीपुंसलक्षण द्वंदम आपिपीलभ्य पिपील न्यायन तत्सम इसी प्रकार शत्रु बकरी हो गई और मनु बकरा तथा वह भेड़ हो गई और मनु भेड़ा हो गया और उससे समागम करने लगा ताम ताम ताम शब्द की ताम ताम ऐसी समझनी चाहिए उस बकरी से उस भेड़ से समागम करने लगा उस भेड़ बकरियों की उत्पत्ति हुई इसी प्रकार अपिपीड़िकाभ्य चीटी से लेकर ये जो कुछ भी मिथुन स्त्री पुरुष रूप जोड़े हैं उसने इसी न्याय से इन सब की रचना की अर्थात इस सारे जगत को उत्पन्न किया प्रजापति की सृष्टि और रूप से उसकी उपासना करने का फल सो वेदह सो वेद सृष्टि रश्मी क्षेत्री तथ सृष्टि सृष्ट्यागम हासं वेद उस प्रजापति ने मैं ही सृष्टि हूँ ऐसा जाना मैंने इस सब को रचा है इस प्रकार वह सृष्टि नाम वाला हुआ जो ऐसा जानता है वह इस प्रजापति की इस सृष्टि में सृष्टा होता है स प्रजापति सर्विदृष्ट अवेत कथम अहम वह सृष्टि सृजते इतिष्ट जगदुच्य सृष्टि यमया सृष्ट जगन्मदेद्वादमेस्मी न मत व्यतिच्यते कत एक अहम ही यस्मद जगत्शिषि सृष्टवानस्मे तस्मादित्यर्थः उस प्रजापति ने इस संपूर्ण जगत को रच कर जाना किस प्रकार जाना मैं ही सृष्टि उसका सर्जन निर्माण किया जाता है इसलिए वह सृष्ट उत्पन्न हुआ जगत सृष्टि कहलाता है उसने विचार किया, मेरे द्वारा जो जगत रचा गया है, वह मुझसे अभिन्न होने की कारण मैं ही वह मुझसे अलग नहीं है ऐसा क्यों है क्योंकि मैंने ही इस संपूर्ण जगत को रचा है इसलिए यह मुझसे अभिन्न है ऐसा इसका तात्पर्य है यशमान श्रष्ट शब्दे आत्मनम एवाभ्य प्रजापति ततस्त सृष्टिभवत सृष्टिनाभा नावत सृष्ट्या जगती आश्रजापतिस्म जगति स प्रजा प्रतिवत्स्रष्टा स्वात्म भूत कव प्रजापति व्यदोक स्वात्म जगत् भूतम जगत्साध्यात्म क्योंकि प्रजापति ने सृष्टि प्रजापति की सृष्टि में अर्थात इस जगत में वह प्रजापति के समान अपने से अनन्या जगत का सृष्टा होता है कौन जो इस प्रकार प्रजापति के समान उपरयुक्त अपने को अभिन्न जगत को अध्यात्म अधिभूत और अतिद के सहित सारा जगत मैं हूँ इस प्रकार जानता है प्रजापति की अति के अन्दि देवूप अतिसृष्टि अथेतभ्यम अंत मुखाच योने भ्यामसृजत तस्मातुभलोक अमतर लोमकाही योरता तयदी महुरमु यजेक दिवेत सिष्टिशे दिवाथ यकत सदू सोम एकदम सर्व देवान्नाद सोम एववान्नम शैसा ब्रह्मणोति सृष्टि येयसो दिवान्जिताथ यमर्त्य सन्नमतान सृजत तस्माति सृष्टि सृष्ट्यागम हास्त वेद फिर उसने इस प्रकार मंथन किया उसने मुख्य रूपी योनी से दोनों हाथों द्वारा मंथन करके अग्नि को रचा इसलिए ये दोनों भीतर की ओर से लोम रहित हैं क्योंकि योनि भी भीतर से लोम रहित ही होती है यह या याज्ञिक लोग अग्नि इंद्र आदि को एक एक भिन्न भिन्न देवता मानते हुए जो ऐसा कहते हैं कि इस अग्नि का यजन करो इस इंद्र का यजन करो सो वह तो इस एक ही देव की विशिष्टि है यह प्रजापति ही सर्वदेव रूप है इसके बाद जो कुछ या गीला है उसे उसने वीर से उत्पन्न किया वही सोम है इतना ही यह सब अन्न और अन्नाद है सोम ही अन्न है और अग्नि ही अन्नाद है यह ब्रह्मा की अति सृष्टि है कि उसने अपने से उत्कृष्ट देवताओं की रचना की स्वयं मरते होने पर भी अमृतों को उत्पन्न किया इसलिए अति सृष्टि है जो इस प्रकार जानता है वा इसकी इस अति सृष्टि में हो जाता है एवं सा प्रजापते ब्राह्मणादि प्रजापति जगदीद मिथुनात्मक सृष्ट् ब्राह्मणादीयंत्री दिक्षुरादौति शब्द अभिनयन प्रदर्शनार्थम अनेक प्रकारेण मुखे हस्त प्रक्षिप्याभ्य मंथाभिमुख्यन अकरो स मुखे हस्ताभ्यां बधिवा मुखाच योलिर्ताभ्याम च योनिभ्याम अग्निम ब्राह्मण जाते अनुग्रह कर्ताजवान इस प्रकार उस प्रजापति ने इस मिथुनात्मक जगत की रचना कर ब्राह्मणादिवर्णों का नियंत्रण करने वाली देवताओं की रचना करने की इच्छा से पहले यहां अथ और इति ये दो शब्द अभिनय प्रदर्शित करने के लिए है इस प्रकार से मुख में हाथ डालकर मंथत अभिमुखता से मंथन किया उसने मुख को हाथों से मथकर कर मुख रूप योनि से हाथ रूप योनियों के द्वारा ब्राह्मण जाति पर अनुग्रह करने वाले अग्निदेव को उत्पन्न किया यस्मा दाहक साग्ने यो निभयम हस्तौ मुखम च मकम विवर्जितम् तस्दुभयप्येतदलोमकोम विवर्जिम अन्तरतो अतरत्यरत अस्ति योन्या किम् अलोमका साम्युमुभय अलोमकोनि स्त्रीण तथा ब्राह्मणों मुखादेव जे प्रजापते तस् एक योनिवाद ज्येष्ठे नेवाणुजोनुगृते अग्निना ब्राह्मणः ब्राह्मण तस्मा ब्राह्मण्निदेव मुख्य सिद्धम् क्योंकि ये हाथ और मुख दोनों दाह करने वाले अग्नि देव की योनि है इसलिए दोनों ही लोम शून्य है क्या सारे ही लोम शून्य है नहीं अंततः भीतर से इन दोनों की योनि से समानता है क्या समानता है स्त्रियों की योनि भी भीतर से लोम शून्य ही होती है इसी प्रकार ब्राह्मण भी प्रजापति के मुख से ही उत्पन्न हुआ है अतः एक ही योनि से उत्पन्न होने वाले होने से जिस प्रकार बड़े भाई का छोटे भाई पर अनुग्रह रहता है उसी प्रकार अग्नि भी ब्राह्मण पर अनुग्रह करता है अतः अग्नि ही ब्राह्मण की देवता है और वह मुख्य रूप वीर वाला है यह श्रुति स्मृति सिद्ध है तथा बलाश्रयाभ्याभ्याल क्षत्रियतिर क्षत्रिच तस्म दैत्यम क्षत्रम बाहुवीज चेतुत स्मृत चावगमत तथोत चेष्टा तदाश्रियास्वादील विषो नियंतादिप तथा च पद्याम् वस्वादिदी दैवत शूद्रम चुति स्मृति प्रसिद्धे है इसी प्रकार बल की आश्रय भूता भुजाओं से उसने क्षत्रिय जाति की नियंत्रण इंद्रादी और क्षत्रियों को रचा इसी से क्षत्रिय इंद्र देवता का अनुग्राह्य है और बहुरूप वीर वाला होता है यह आ और स्मृति में विख्यात है तथा इहा यानी चेष्टा उसके आश्रयभूत उर्वों से वैश्य जाति के नियंता वसु आदि को और वैश्य जाति को उत्पन्न किया अतः वैश्य कृषि आदि कर्मों में संलग्न रहने वाला और वसु आदि देवताओं से अनुग्रहित होता है इसी तरह पृथ्वी पृथ्वीदवतूषा और परचरपरायण शुद्ध जाति के चरणों से रचा ऐसा श्रुति जनित प्रसिद्धि से सिद्ध होता है तत्र देवता सर्ग त्र क्षत्रादीदेवता सर्गमिहांत वक्ष अप्युक्तवूपसंहरती सृष्टिसाक अनुकृत्यथेय श्रुतिर्व्यवस्थिता तथा प्रजापति सर्वे देवा इति प्रजापतिरविथ सृष्टुरंजनवाद सृष्टान प्रजापति नैव सृष्टवाद देवानाम् उन्होंने आदि के देवताओं की सृष्टि का यद्य, यद्यपि यहाँ मूल में उल्लेख नहीं है और वह आगे कही जाने वाली है तो भी सृष्टि की सर्वांगता का अनुकीर्तन करने के लिए श्रुति उसका कहे हुए के समान उपसंहार करती है जैसी कि श्रुति की व्यवस्था है उसके अनुसार प्रजापति ही सर्वदेवरूप है यह इसका निश्चित अर्थ है क्योंकि सृष्ट पदार्थ सृष्टि अभिन्न होते हैं और प्रजापति ने ही सब देवों की सृष्टि की है अथवा प्रकरणार्थे व्यवस्थिते विद्वन मतांतर निदो निन्दोप व्यवस्थित अन्य विद्वन्मतांदोपन्यास अन्न्यस्तुत कर्म प्रकरण केवल कवलयाग्कायागकालेदं वच आहुराद्रम यज इत्यादि नाम कर्मादि भिन्नत्वाद् भिन्न, देव इदीनामशस्त्रस्त्रकर्मादि भिन्नवादिन्नमेवादीद मनम आहुरीतभिप्राय तथा विद्यात प्रजापतेह सर्व एव देवाः अब इस इस प्रकार प्रकरण का अर्थ निश्चित होने पर उसकी स्तुति के लिए अविद्वान के मतांतर के निंदा का उपन्यास किया जाता है क्योंकि एक की निंदा करने की स्तुति के लिए होती है इसलिए अभिप्राय यह है कि वह कर्म प्रकरण में केवल याज्ञिक लोग यज्ञ के समय जो अग्नि आदि देवताओं में से प्रत्येक के नाम शस्त्र स्रोत और कर्म भिन्न भिन्न होने के कारण एक एक को अलग अलग मानते हुए ऐसा वचन बोलते हैं कि इस अग्नि का यजन करो इस इंद्र का यजन करो उसे उस रूप में ठीक नहीं समझना चाहिए क्योंकि यह संपूर्ण विशिष्टि देवभेद इस प्रजापति का ही है अतः प्राण रूप प्रजापति ही सर्वदेव है अत्रा विप्रती पद्यन्ते पर अतः हिरण्यगर्भ परिण्यगर्भ इेके संसारीपर इस विषय में विद्वानों का मतभेद है क्यों इन्हीं का तो कथन है कि परमात्मा ही हिरण्यगर्भ है और कोई कहते हैं कि वह संसारी है पर एवतु मंत्र वर्णात इति मुणम अग्निमाहुतेष ब्रह्म इंद्र एष प्रजापति रेते सर्वे देवा ये च्रुते स्मृतेश्च एक वद्नि मनुमने प्रजापतिम योषा वातिद्रियो ग्राह्य सूक्ष्म सनातन सर्वूतम चिंत्य स ये स्वयं उदौथ्ति प्रथम पक्ष मंत्राक्षरों से सिद्ध होने के कारण परमात्मा ही हिरण्यगर्भ है उसे इंद्र मित्र वरुण और अग्नि कहते हैं इस श्रुति से तथा यह ब्रह्मा है यह इंद्र है यह प्रजापति विराट है और यह संपूर्ण देवगण है इस श्रुति से एवं इस परमात्मा को कोई अग्नि कोई मनु और कोई प्रजापति कहते हैं यह जो अतीन्द्रिय आग्राह्य सूक्ष्म अव्यक्त सनातन सर्वभूतमय और अचिंत्य परमात्मा है वही स्वयं प्रकट हुआ इन स्मृतियों से यही सिद्ध होता है संसार्य व्यत सर्वा सर्वान्पन सर्वान श्रुते न्य संसारिण पापदा प्रसंगोस्त भयार संयोगश्रवण्च अथ अन्मर्त सन्न मृतान सृजत हिरण्यगर्भं पश्य जायम स्मृतेश कर्मक्रक्रिया ब्रह्मा उत्तमाम इति पक्ष अथवा संसारी ही होना चाहिए जैसा कि उसने समस्त पापों को दग्ध कर दिया इस श्रुति से यह सिद्ध होता है क्योंकि असंसारी परमात्मा के लिए तो पाप दाह का प्रसंग ही नहीं है इसके सिवा उसका भय और और के साथ सहयोग भी सुना गया है यहां यह भी कहा है कि उसने स्वयं मर्तिल कर भी अमृतों देवताओं की रचना की तथा उसने उत्पन्न होने वाले हिरण्यगर्भ को देखा इस मंत्र वर्णन से भी यही सिद्ध होता है और कर्म विपाक प्रक्रिया में ब्रह्मा हिरण्यगर्भ गर्भ प्रजापतिगण धर्म महत्त्व और अव्यक्त इन्हें मनीषीगण उत्तम सात्विकी गति बतलाते हैं इत्यादि स्मृति में भी है प्रामाण्य अथवा विरुद्धात शंका किंतु इस प्रकार विरुद्ध अर्थ तो संगत नहीं हो सकता इसलिए इससे श्रुति के प्राण्य का विघात होता है न कलांतरोपत्तेरोधात्शेष संबद्धा विशेष कल्पनातर उपपद्यते। आशीनों दूर भ्रजति शयानों यातः कस्तम मदा मदम मदन्यों ज्ञातमर्विश्रुतिवारी न परम स्वतो संसार येवा। समाधान। ऐसा मत कहो क्योंकि एक अन्य कल्पना संभव होने के कारण इनमें अविरोध हो सकता है उपाधि विशेष के संबंध से एक विशेष प्रकार की कल्पना होनी संभव है वह स्थिर होने पर भी दूर चला जाता है शयन किए होने पर भी सब उड़ जाता है उस हर्ष और विशाद युक्त देव को मेरे सिवा और कौन जान सकता है इत्यादि श्रुतियों के अनुसार उसका उपाधि के ही कारण संसारित्व है परमार्थतः नहीं स्वतः तो वह असंसारी ही है एक ना चिण्यगर्भ से तथा सर्वजीवा तत्वसीुते हिरण्यगर्भस्थ उपाधिशुतिशयापेक्षया प्रायाश परेती श्रुतिस्मृतिवादा प्रवृत्ता संसारिव तो क्वचिदर्शयती जीवाना उपाधिगता शुद्धिबा संसारिथवे प्रायशोबिल व्यावृत्त कृष्णोपाधि भेदापेक्षा तो सर्व स्मृतिवादयः इस प्रकार हिरण्यगर्भ का एकत्व भी है और नानात्व तो भी इसी तरह सब जीवों का भी एकत्व और नानात्व तो है जैसा कि तू वह है इस श्रुति से सिद्ध होता है हिरण्यगर्भ तो उपाधि की शुद्धि की अतिशयता की अपेक्षा से प्राय परमात्मा ही है ऐसे श्रुति स्मृतिवादों की प्रवृत्ति है वे उसकाित्व तो कहीं कहीं ही देखते हैं दिखाते हैं किंतु जीवों का तो उपाधिगत अशुद्ध की अधिकता के कारण प्राय संसारित्व ही बदलाया जाता है तथा संपूर्ण उपाधिभेद के बाद की अपेक्षा से श्रुति और स्मृति के वादों द्वारा सबका परमात्म भाव से निरूपण किया जाता है तार्किस्तू परित्यक्ता गम बलैह अस्थि नास्ति ता कर्ते विरुद बहुत तर्कुकता शास्त्र निश्चय येतु केवल तो कवल शास्त्रुसारिण साम प्रत्यक्ष विषय इव निश्चितः निश्चि शास्त्रा विषयः जो शास्त्र का बल छोड़ चुके हैं तथा आत्मा है नहीं वह करता है अकरता है इस प्रकार बहुत से विरुद्ध तर्क करते हैं उन तार्किकों तार्किकों ने तो शास्त्र को दुर्विज्ञ कर दिया है इससे इसके तात्पर्य का निश्चय होना कठिन हो गया है किंतु जो केवल शास्त्र का ही अनुसरण करने वाले और दर्पहीन पुरुष हैं उन्हें तो शास्त्र का देवतादि विषयक अभिप्राय प्रत्यक्ष के समान निश्चित है इतना निश्चय हो जाने पर तत्र एकस्य त्र प्रजापतेक सद्यलक्षण भेदो विवक्षितरक्त आद्य सोम इदान उच्यते अथ यकीेद तद्देश द्रवात्मकस आत्मनो बीजाद श्रेत रेतस आप्रुते द्रवात्मक सोम तस्था प्रजापतिना रेतता सृष्टम तदु सोम एवं इतना निश्चय हो जाने पर अब एक देव प्रजापति के अत्ता भोक्ता और आद्य भोग्य रूप भेद का निरूपण करना अभिष्ट है उसमें अत्ता रूप अग्नि का वर्णन तो कर दिया गया अब आद्य रूप सोम का वर्णन किया जाता है यह जो कुछ लोक में आद्य ध्रवात्मक है उसे उसने अपने बीज रेतस वीर से उत्पन्न किया जैसा कि रेतस से जल हुआ इस श्रुति से सिद्ध होता है सोम भी द्रवात्मक होता है अतः प्रजापति के द्वारा जो कुछ अपने वीर से द्रवात्मक रचा गया है वह सोम ही है एता एता कर्म एकदेव नाथिकर्व किम त अन्न आप्यायकम् द्रवात्मक आप्यायक अन्ना चाग्निरोष्णा रुक्षवाच त्रवध्रीय सोमा यदर द्यत्ते, यदर द्यत्ते सोम ऐशा यदत्ते यदत्ते तदेव सोम यत्ता स एववाग्नि अर्थबलाध्यावधारण अग्निर क्वचि हूयम सोमपक्ष से सोमोपीज्यनोरेवावृत्तवात्मग्नि सोमात्मक सोमा सो जगता पश्य केचित् दोषेण लिप्यते प्रजापतिश्च भवती यह सब इतना ही है इससे अधिक नहीं है वह क्या है यही कि द्रवात्मक होने के कारण सोम पोषक अन्न है और उष्णता तथा रुक्षता के कारण अग्नि अन्नाद है यह निश्चय होता है कि सोम ही अन्न है अर्थात जो भक्षण किया जाता है वही सोम है इसी प्रकार जो ही अत्ता भक्षण करने वाला है वही अग्नि है अर्थ के बल से ही ऐसा निश्चय किया जाता है कहीं हवन किया जाने वाला होने से अग्नि भी सोम पक्ष का ही हो जाता है और कहीं यजन किया जाने वाला होने होने पर अत्ता के कारण सोम भी अग्नि ही माना जाता है। इस प्रकार अग्नि सोम जगत को आत्मभाव से देखने वाला पुरुष किसी भी दोष से लिप्त नहीं होता तथा वह प्रजापति हो जाता है सहिषा ब्रह्मण प्रजापतिरि सृष्टि आत्मा प्रतिशया इत्या ये प्रस्यतरानात्मन सकाशस्माजत देवास्मा देवा सृष्टितिसृष्टि कथम पुनरात्मोतिशया सृष्टि इत्यत आह अथ धर्मा यद्यस्मा मृत्य सन्मरण्मा सन्मृता देवान् कर्म ज्ञान जानबिना सर्वा पापमनः सर्वात्म पापन ज्ञानस्य वा सृजत तस्दीयतिसृष्टिुत्त्त्कृष्टान सेलमी तस्माता मतिसिं प्रजापतेरात्मूता जो वेद मतिस्या प्रजापतिव वह यह प्रजापति ब्रह्मा की अति सृष्टि अर्थात अपने से भी बढ़ी हुई सृष्टि है वह क्या है इस पर श्रुति कहती है क्योंकि प्रजापति ने देवताओं को अपनी अपेक्षा श्रेयतः प्रशस्तर रचा है इसलिए देव सृष्टि अति सृष्टि है प्रजापति की यह सृष्टि अपनी अपेक्षा बढ़कर क्यों है इस पर श्रुति कहती है क्योंकि इसमें स्वयं मर् मरण भर्मा होने पर भी कर्म ज्ञान रूप अग्नि से अपने समस्त पापों को दग्ध कर इन अमृत अमरण धर्मा देवताओं की रचना की है इसलिए यह अति सृष्टि अर्थात उत्कृष्ट ज्ञान का फल है इसलिए प्रजापति की आत्मभूता इस अति सृष्टि को जो जानता है वह इस अति सृष्टि में प्रजापति के समान होता है अर्थात प्रजापति के समान ही जगत का सृष्टा होता है